यो ब्रह्म विदधा पूवेद प्रशिणती तस्म तत्मुद्धि प्रकाशम ममुक्षुर् शांति, शांति शांति ही, शराव बादरायनम पुनः, वंदे भगवरो मूर्ति भेद त्मे मूर्तिभागिने योमदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम शाति शाति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आत्मबोध नामक ग्रंथ के चतुर्थ श्लोक का विचार करते हुए यह बताया गया था कि प्रत्यक्षारी प्रमाणों से आत्मभेद प्रतीत होता है वेदांत एक दर्वभूते सुगूढ़ इत्यादि वाक्यों से आत्मा को एक बता रहा है तो अन्य प्रमाणों का विरोध होगा आत्मभेद प्रतिपादक प्रमाणों के साथ वेदांत वाक्यों का विरोध है जो प्रत्येक शरीर में एक आत्मा को बता रहे हैं इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने चतुर्थ श्लोक की रचना की थी और उसमें बताया गया कि यद्यपि आत्मा एक है लेकिन उसकी उपाधिभूत अविद्या से वह अनेक सा प्रतीत होता है जैसे आकाशस्थ बिंबरूप सूर्य एक है पृथ्वी पर अलग अलग गड्ढों में वर्षा का जल जमा हुआ है उसमें एक ही आकाशस्थ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जब तक उस उन गड्ढों में जमा हुआ जल रूपी उपाधि रहेगी तब तक उन गड्ढों में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह अलग अलग सा प्रतीत होता है जैसे ही वो सारा जल सूख जाए, तो बिंब रूप ही प्रतिबिंब होता है बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में उपाधि के रहने से भाजता है वह अविद्या तथा अविद्याण रूप उपाधि के रहने पर सूर्य स्थानीय आत्मा एक होता हुआ भी अंतकरण रूपी जल में प्रतिबिंबित चिदाभास अनेक से प्रतीत होते हैं वह अंतकरण अपने कारणभूत अविद्या के साथ जब ज्ञान से बाधित हो जाता है तो अंतकरणस्थ प्रतिबिंब भी बिंब रूप ही हो जाता हो जाते हैं जितने भी अंतकरण उतने प्रतिबिंब अंतकरण भेद से अलग अलग से प्रतीत हो रहे थे और वो जो औपाधिक भे प्रतिबिंबगत भेद हैं उन्हीं विषयक आत्मभेद प्रतिपादक प्रत्यक्षादि प्रमाण है उस प्रतिबिंब को ही अंतकरणस्थ चिदाष को ही आत्मा समझ करके चिदा अंतकरणस्थ चिदाभासों का एक दूसरे से तथा परमात्मा से भेद वे प्रत्यक्षादि प्रमाण बता रहे हैं वो औपाधिक भेद हुआ और जैसे ही वह उपाधि बाधित हो जाती है ज्ञान से तो बिंब रूप जो आत्मा है चिद्रूप जो आत्मा है वह स्वयं भाषित होता है इसे मेघा पाये अंशमान इव इस दृष्टांत से बताया गया चौथे श्लोक के चतुर्थ पद में अब कहते हैं कि मान लेते हैं वृत्मक ज्ञान तत्वशादी वाक्य से आत्मा को विषय बनाने वाला हो जाता है उस ज्ञान की उत्पत्ति से पहले तक आत्मा भिन्न भिन्न से प्रतीत होते हैं उपाधि का बाध न होने से जो चिदाभास उन्हें ही पूर्वाचार्यों ने कहीं प्रमाता शब्द से भी कहा है चिदाभास को और ये कहते हैं पूर्वाचार्य क्या है उस लोकों आत्मविज्ञात प्रमात ही बाद प्रमातव उसका अर्थ यह है कि आत्म साक्षात्कार होने से पहले तक ही आत्मा में प्रमात्रित्व अबाधित रूप से रहता है का मतलब जीव भाव रहता है औपाधिक भेद भी रहेगा उसमें फिर और जैसे ही आत्म साक्षात्कार होता है तो वो पहले पहले प्रमाता की उपाधिभूत जो बुद्धि है अहंकार है इसका बाद हो जाता है जैसे अग्नि जहां लगेगा पहले वहीं की वस्तुओं को जला करके वे वह दग्ध करेगा फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और अग्नि के निकट निकट आने वाली वस्तुएं हैं उन्हें बाधित करेगा जला देगा ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि करण की वृत्तियात्मक है वह ज्ञान रूपी अग्नि करण में प्रकट होगा और अंतक करण को बाधित कर देगा अज्ञान को बाधित कर देगा और फिर सारे जगत को बाधित करेगा और जै, जैसे ही वह ज्ञान उत्पन्न हुआ तो फिर आत्मा में प्रमातव की उपाधि उपाधिभूत अंतकरण के बाधित होने से प्रमातभाव यानी सत्य जीव भाव प्रतीत नहीं होगा तो जब जीव ही नहीं रहा जीव का परस्पर कल्पित भेद है उपाधि के बाधित होने पर जो बिंब प्रतिबिंब है बिंब रूप प्रतीत होगा और वह बिंब समस्त दोषों से रहित है निर्दोष ब्रह्म है तो निर्दोष ब्रह्म के रूप में आत्मा की प्रतीति हो जाती है जिस उपाधि के कारण निर्दोष ब्रह्मरूप आत्मा होने पर भी अलक्षा प्रतीत हो रहा था उस उपाधि का बाधक ज्ञान आत्मवृत्ति है चरम वृत्ति है तत्वमशादी तो वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान है और उसकी आवश्यकता है उपाधि का बाध करने के लिए ज्ञान की और उस ज्ञान से समूल अध्यास रूप अविद्या कहो या आवरण कहो भंग होने पर आत्मा स्वयं ही भाषित होता है उसे फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति ऐसे दो प्रकार की व्याप्ति व्याप्तियां बताई थी उसमें से वृत्ति व्याप्ति कहा जाता है तत्वमशादी तो वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान की विशेषता वृत्तियात्मक ज्ञान की विशेषता वृत्ति विशेषता है फल व्याप्ति और वृत्तिस्तचिदा के द्वारा भाष मानता ये है फल व्याप्ति तो जो जड़ पदार्थ होंगे उनमें तो वृत्ति व्याप्ति यानी वृत्ति विषयता की भी आवश्यकता है उन्हें अनावृत करने के लिए और फल व्याप्ति की आवश्यकता है भाषित करने के लिए वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन है प्रमेय का अनावृत होना प्रमेय विषय को आवरण का भंग कहो बाध कहो निवृत्ति कहो इसके लिए फल व्याप्ति आवश्यक है इसी के लिए क्या नाम वो वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है आवरण भंग करने के लिए तो वृत्ति व्याप्ति का फल क्या हुआ प्रमेय आवरण की निवृत्ति प्रमेय है यहां पर ब्रह्मात्म एकत्व वेदांत में उस ब्रह्मात्म एकत्व रूपी प्रमे विषयक जो अज्ञान है अनादिकाल से हमारी बुद्धि में उसे बाधित करने के लिए कहो या निवृत्त करने के लिए कहो आवश्यकता है प्रमेय में वृत्ति व्याप्ति की और वृत्ति व्याप्ति का स्वरूप है वृत्ति विषयता इसलिए तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई ब्रह्मात्म एक विषयक वृत्ति आत्मा को अनावृत करने के लिए आवश्यक है उससे आत्मा अनावृत हुआ का मतलब उपाधि मात्र का बाद हुआ उपाधि ही आत्म स्वरूप की आवरक है और वह आवरक भूता उपाधि तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न हुए आम ब्रह्मास्मि इस दृढ़ ज्ञान से निवृत्त हो जाती है बाधित हो जाती है अब वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन संपन्न हुआ अब प्रमे यदि जड़ होगा तो वो स्वतः भाषित होगा नहीं उसके लिए आवश्यकता होती है फल व्याप्ति की भी घट स्वयं जड़ होने से तद विषयक अज्ञान भी बुद्धिस्त दूर होना आवश्यक है वह घटाकार वृत्ति से दूर होगा और घट जड़ होने से उस घटाकार वृत्तिस्त चिदाभास को कहा जाता है फल वृत्तिस्त चिदाभास और उस चिदाभास से घट में भासमानता आएगी वो जो घट में भासमानता आई यानी घट ज्ञात हो रहा है जाना जा रहा है भाष मानता, ज्ञाय मानता, ये सब एक चीज है और वो मानता होती है यानी फल व्याप्ति होती है जड़ पदार्थों में आत्मा को छोड़ करके अनात्मा मात्र जड़ है इसलिए अनात्मा में तो वृत्ति व्याप्ति भी उसे अनावृत करने के लिए और भाषित करने के लिए फल व्याप्ति की भी आवश्यकता होती है और फल व्याप्ति का प्रयोजन है फल व्याप्ति का स्वरूप हुआ भाषमानता प्रयोजन हुआ प्रमेय का भाषित होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं आत्मा तो चेतन होने से केवल उसे अनावृत करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की मात्र आवश्यकता है और चेतन होने के कारण वह आत्माकार वृत्तिस्थ चिदाभास से भाषित नहीं होगा अपितु स्वयं ही भाषित होगा वो स्वयं प्रकाश है इसे बताया गया चौथे श्लोक के ही तृतीय पाद में स्वयं प्रकाशते ही आत्मा अब स्वयं प्रकाशते का मतलब वो एक है उस समय वृत्ति की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार आत्मा अनावृत होने पर एक ही प्रतीत होगा और वो किसी दूसरे से प्रतीत नहीं होगा उसमें पर प्रकाशता नहीं स्वयं ही एकत्वेन रूपेण भाषित होगा मय के रूप में भाषित होगा यह बात स्वयं प्रकाशते आत्मा से बताई गई अब एक कहते हैं कि आप पूर्व पक्षी की एक दूसरी शंका है कि आप वेदांती कहते हो कि आत्मा में स्वतः भेद नहीं है औपाधिक भेद है जब तक उपाधि रहेगी तब तक आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होगा ये जो आत्मा को अनावृत करने के लिए आत्मविषय ने तत्वशी तो वाक्य से उत्पन्न हुई परमात्मक वृत्ति मानी आपने ये चरम वृत्ति है और यह आत्म विषय कह का अर्थ है आत्मा उसका विषय है तो आत्मा की वो उपाधि हो जाएगी कौन तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई चरम वृत्ति वह आत्मविषयनी होने से उसे माना जाएगा आत्मा की उपाधि वह आत्म उपाधि है और आत्म उपाधि रूप ये चरम वृत्ति से उपहित आत्मा हो जाएगा अवचिन्न आत्मा हो जाएगा का मतलब भिन्न भिन्न हुआ वो वृत्तियां कितनी है अहम ब्रह्माष्टमी ये जो तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति एक है कि अनेक है एक ही है सुखदेव जी में अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति उत्पन्न हुई फिर उसने आत्मा को अनावृत किया तो फिर आपके लिए भी आत्मा अनावृत होना चाहिए है आवरण भूत जो अविद्या है वो कितनी है हा? तो ये एक अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति से वे जितनी भी अविद्याएं हैं सब बाधित हो जाएगी सब है तो फिर तो आप भी ब्रह्मज्ञानी हैं, आपकी अविद्या भी सुखदेव जी से हुए अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान से ही निवृत्त हो, हो गई तो अज्ञान है कि नहीं स्वरूप का वेदांत क्यों पढ़ रहा है ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान का आगे लीजिए ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की जरूरत किस लिए है स्वरूप को अनावृत करने के लिए अज्ञान को मिटाने के लिए इसका अर्थ है अज्ञान मिटानी है जो जो ब्रह्म जिज्ञासु है यानी ब्रह्म ज्ञान चाहता है उसकी बुद्धि में अपने स्वरूप विषय को अज्ञान अबाधित रूप से विद्यमान है उसे निवृत्त करने के लिए ना ब्रह्म ज्ञान चाहिए और उसका निवर्तक ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ेगा अलग अलग है किसी का निवृत्त हो गया है अज्ञान किसी का निवृत्त नहीं हुआ है इसका अर्थ जिसका निवृत्त हुआ उसकी अहम ब्रह्माषमी वृत्ति अलग है उनके चित्त में उत्पन्न हुई उनके चित्तगत अहम ब्रह्माषमी वृत्ति ने उनके अज्ञान को दूर कर दिया जिनके जिनके चित्त में तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी यह दृढ़ आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ उनका अज्ञान अभी अबाधित रूप से विद्यमान है तो वृत्तिया अनेक है ये मानना पड़ेगा ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है यावद विभाग विभाग विकारो ही तो जब तक भेद है विभाग है ने भेद तब तक विकार है कार्य है कार्य में भेद रहता ही रहता है तो तत्वमश्यादि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वृत्यात्मक ज्ञान तो जैसे उत्पन्न हुआ शरीर अलग अलग है कार्य है ना तो कार्य अलग अलग रहता है ऐसे ही ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी अलग अलग होगी तो आकाश उत्पन्न हुआ है कि नहीं उत्पन्न हुआ वो कितने हैं आकाश कितने हैं तो उत्पन्न होने पर भी कार्य होने पर भी एक है उसमें विभाग होता है कि नहीं होता आकाश में सावयव होने से विभाग होगा विभाग होगा तो आकाश के दो भाग पंचीकरण प्रक्रिया में करते हैं कि नहीं करता है तो एक पचास प्रतिशत बराबर आधा वाला भाग एक फिर उसके चार भाग कर दिए बाकी चार भूतों के आकाश के भाग के साथ मिला दिए तो पंचीकृत आकाश और अपंचकृत आकाश ये दोनों एक ही है दोनों अलग अलग हैं। एक यानी जहां विशेषता आएगी भेद होगा वहां पर भेद का अर्थ है ये विशेषता विशेषता का नाम ही दूसरा भेद है तो ऐसे ये जो वृत्ति है तत्व वाक्य से उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न हुई तो इस वृत्ति के भी सबके अंतकरण में एक जैसी ही उत्पन्न होती है या अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है अंतकरण की शुद्धि के तारतम्य को लेकर के उत्पन्न हुई जो आम्रमास्मी वृत्ति है उसमें भी तारतम्य रहेगा ना इसलिए तो उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान फिर कहीं कहीं दृढ़ द्रड़ ज्ञान दृढ़ अपरोक्ष, अदृढ़ अपरोक्ष, ये भेद करते हैं ना, और फिर ज्ञान की जैसी जैसी निष्ठा परिपक्व होती है ज्ञान निष्ठा तो उत्तर उत्तर भूमिकाएं आती है असंशक्ति पदार्था भावनी और तूर्य का यदि ज्ञान एक ही होता तो ये जो उत्तर ज्ञान के फल में भेद कैसे होता तो इसका अर्थ है वृत्तिया अलग अलग है ऐसा कौन कहते हैं पूर्व पक्षी चरम वृत्तियां भी अनेक है और उस समय उन वृत्तियों का विषयभूत जो आत्मा उनकी उस आत्मा की उपाधियां वो स्वयं वृत्ति हो जाएगी और वह वृत्ति भिन्न भिन्न होने से स्वगत भेद यानी उपाधिगत भेद उपहित जो आत्मा है उसमें आदान कर देगी तो वृत्ति भेद से आत्मा भी अनेक हो जाएंगे इसलिए नहीं कह सकते कि ये जो अविद्या तथा अविद्या का कार्य रूप अंतकरणाधि बाधित होने पर भी निवृत्त होने पर भी आत्मा निरूपाधिक है इसलिए एक है ये तो तब होता यदि निरूपाधिक होता लेकिन उस अज्ञान तथा तो अज्ञान कार्य अंत करनादि को निवृत्त करने वाली चरम वृत्ति कहो या वृत्तियात्मक ज्ञान कहो वह तो उपाधि के रूप में आत्मा में विद्यमान ही है तो निरुपाधिक न होने से वो उपाधियां अनेक होने से आत्मभेद ही रहेगा युक्ति से विचार से उपाधि भिन्न है तो आत्मा भिन्न है और विचार से पूर्व पक्षी कहते हैं युक्ति से आत्मा में भिन्नता सिद्ध क्या नाम आत्मा की उपाधिभूत वृत्ति में भिन्नता सिद्ध हो रही है इसलिए आत्मा भेद ही मानो आत्म एकत्व तो मानना अनुचित है ये शंका समझ में आई पूर्व पक्ष की ये शंका समझ में आई कि नहीं जो आत्मभेदवादी है उन्होंने यह वृत्त्यात्मक ज्ञान को माना आत्मा की उपाधि और उस उपाधि को लेकर के और वो वृत्तियात्मक ज्ञान रूपी उपाधियां अनेक होने से आ, उनसे उपहित आत्मा भी अनेक होंगे ये युक्ति बताती है जैसे आकाश की उपाधिभूत घट आदि अनेक होने से आकाश अनेक प्रतीत हो रहा है दृष्टांत में उनके मत में आकाश एक है तो यो जो तार्किक है तो वे दृष्टांत आकाश का बताएंगे कि आकाश घटादि उपाधि के भिन्न होने से भिन्न है ऐसे वृत्तियात्मक उपाधि के भिन्न भिन्न होने से आत्मा भी भिन्न भिन्न है ये हुई आशंका इस आशंका का निराकरण करने के लिए पंचम श्लोक इसे देखिए हाँ वो भी उपाधि ही है इसलिए आ, क्योंकि उत्पन्न हुई है जो उत्पन्न होगा वो अनात्मा रहेगा आत्मा भिन्न रहेगा इसलिए जो उत्पन्न हुई वृत्ति है वृत्ति रूप ज्ञान है वो आत्मा नहीं है आत्मविषेक है आत्मा की उपाधि है आत्माषेक जो जो होगा वो आत्मा की उपाधि माना जाएगा तो अज्ञान आत्माषेक होने से आत्मा की उपाधि हुआ ऐसे वृत्तियात्मक ज्ञान भी आत्माषेक होने से आत्मा की उपाधि है अज्ञान को आत्मा की उपाधि क्यों मानते हैं अविद्या को वो आत्मा होने से तो जो जो आत्माषेक होगा वो यानी अनात्मा होता हुआ आत्माषेक होगा वो आत्मा की उपाधि अज्ञान अनात्मा है लेकिन आत्माषेक होने से आत्मा की उपाधि है जैसे ऐसे अंतकरण की वृत्ति भी अनात्मा अंतकरण का ही चरम तो परिणाम रूपा होने से अनात्मा है और आत्म विषय है इसलिए आत्मा की उपाधि है और आत्म उपाधि उपा, आत्मउपाधि सोपाधिक आत्मा अलग अलग है ये किसने कहा पूर्व पक्ष ने इस आत्मा को अलग अलग मानना ही उचित है इस पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करने के लिए पंचम श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार ने की है तो पंचम श्लोक का उच्चारण कर लें अज्ञान जीवम, अज्ञानकु संभ्यासाधि निर्मल कृत्ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतकरेणुवत कतकरे तो कहते हैं जो अनेक प्रतीत होते हैं आत्मा उनका नाम है जीव जीव अनेक प्रतीत हो रहे हैं और वो जो जीव है उसके यहां पर दो विशेषण बताए गए अज्ञान कलुषम और दूसरा एक विशेषण है निर्मलम कलुषम कहते हैं सदोषम कालुष्य कहते हैं दोष को कालुष्य जिसमें है उसे कलुष कहा जाएगा कालुष्य से युक्त कलुष और कालुष्य शब्द का अर्थ है दोष तो जीव कलुष है का मतलब सदोष है उसमें दोष है जीव में किससे कलुषित है वो तो अज्ञान कलुषम यानी अज्ञान से कलुषित है सदोष है और अज्ञान रूपी दोष का निमित्त निवृत्त हो जाए दोष का निमित्त है अज्ञान रो अज्ञान रूपी दोष का निमित्त निवृत्त हो जाए तो जीव को कलुषित करने वाला कौन है जीव को कोई कलुषित नहीं करेगा अज्ञान तथा तो अज्ञान का जो सदोषित्तरूपी परिणाम है परंपरा वही अज्ञान जीव को करता है कलुषित रागद्वेश दोषों से युक्त वह अज्ञान जब तक रहेगा तब तक जीव को माना जाएगा दोष युक्त और जैसे ही ज्ञानाभ्यास से जीव दोषों से रहित होता है तो ये कहते हैं ज्ञानाभ्यासाद निर्मलम तो वह अज्ञान कहो या अविद्या कहो से कलुषित हुआ जीव वह ज्ञाभ्यास से शुद्ध हो जाता है ज्ञानाभ्यास में ज्ञान शब्द से लेना तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति वह वृत्ति तत्वशादी वाक्यों से साक्षात्कारात्मक ही उत्पन्न होती है तत्वशी वाक्य से साक्षात्कार ही होगा जो तत्वशी वाक्यर्थ शब्दार्थ को तथा शब्दार्थ ज्ञान ज्ञानपूर्वक वाक्यर्थ को समझेगा उसे लेकिन वह उत्पन्न हुआ ज्ञान अवांतर भेद से दो प्रकार का होता है दृढ़ अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई और ज्ञान में अदृढ़ता का हेतु होता है विपरीत भावना और संशय आत्म एकत्व विषयक और आत्मा के निर्दोषता विषयक संशय हो जाए या विपर्य हो जाए तो विपर्य है कि आत्मा भिन्न ही है विपर्य का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान विपरीत निश्चय जैसा शास्त्र बताता है आत्मा का स्वरूप उससे विपरीत स्वरूप से आत्मा का निश्चय वो है विपरीत ज्ञान विपरीत भाव और उससे एक उत्पन्न होता है संस्कार फिर जैसा जिस वस्तु का ज्ञान होगा उस वस्तु का वैसा ही संस्कार बुद्धि में पड़ता है आत्म भेद विषयक निश्चय रहेगा अनुभव होगा वृत्ति बनेगी तो वह वृत्ति आत्मा के भिन्नता का संस्कार बुद्धि में डालेगी उसे कहा जाएगा विपरीत भावना विपरीत संस्कार विपरीत वासना अशुभ संस्कार ये सब नाम हैं विपरीत निश्चय से बुद्धि में पड़े हुए संस्कार के और शुभ संस्कार कहो शुभ वासना कहो ये नाम होता है आत्मा के शास्त्र प्रतिपादित स्वरूप स्वरूपाकार वृत्ति से जो बुद्धि में संस्कार पढ़ेंगे तो शास्त्र प्रतिपादित आत्मा स्वरूप है निर्दोष एक असंग वैसे ही आत्मा के संस्कार बुद्धि में पढ़ेंगे फिर आत्म एकत्व विषय संस्कार पढ़ेंगे। अब साधक की बुद्धि में जो ज्ञान अभ्यास कर रहा है संस्कार पहले जब साधक नहीं था वेदांत का तो आत्म भिन्नता के संस्कार आत्म भेद विषय को वृत्ति से पढ़े थे वो स्टोर है बुद्धि में संग्रहित है और अभी ज्ञानाभ्यास कर रहा है उस ज्ञानाभ्यास के करते करते जैसे जैसे ज्ञानाभ्यास का दूसरा नाम है निधि ज्ञान ज्ञान ज्यान की जो तीन साधन भूमिकाएं हैं ना उन तीन साधन भूमिकाओं में से विचारणा तथा तनुमानसा नामक द्वितीय तथा तृतीय भूमिका को कहा जाता है ज्ञानाभ्यास और उसमें विशेष करके निध्यासन जो ये हैं द्वितीय शुभ वो एक प्रकार से वास्तविक रूप से श्रवण मनन होता है उसका नाम है शुभ शुभ विचारणा वो है ज्ञान का ही साधन संप्रज्ञात समाधि श्रवण काल में ही जब आत्म विचार करते करते विचारणीय आत्माकार वृत्ति बनती है तो माना जाता है उस उतने समय के लिए कितना भी एक क्षण का अल्प हिस्सा क्यों न हो लेकिन आप आत्मविचार कर रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय में एक घंटे के स्वाध्याय में दो चार पांच बार दस बार जितने बार भी आत्माकार वृत्ति बने तो वह वृत्ति आत्मा का संस्कार बुद्धि में डालेगी ना वो भी समाधि है लेकिन सभी कल्पक समाधि सभी कल्पक समाधि में विचार भी रहता है अनात्माकार वृत्तियां भी आएगी ऐसे मनन और मनन में भी श्रवण और मनन से आत्मा के तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए आत्मविषय ज्ञान में शिथिलता लाने वाला जो संशय होता है दृढ़ता का हेतु संशय होता वो चला जाता वो चला जाएगा तो एक संशय रूपी अदृढ़ता का निमित्त चला गया दो होते हैं निमित्त दृढ़ अदृढ़ता के और वो दो निमित्त जिसके चित्त में नहीं है उसके चित्त में तत्वसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दृढ़ साक्षात्कार ही होता है इसलिए सबको मनन निधि करने की आवश्यकता नहीं होती किसी किसी को श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है इसलिए मनन निधि को तो माना गया श्रवण का सहयोगी साक्षात्कार ये श्रवण का फल है दृढ़ अप्रोक्ष का हेतु श्रवण है और उसके सहयोगी हैं मनन निधिध्यासन वो किसमें सहयोग करते हैं तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान में अदृढ़ता के कारणभूत आत्मविषयक संशय और आत्म विषय को विपर्य विपर्य यानी विपरीत भावना वो जो संस्कार है विपरीत संस्कार भेद का संस्कार इनको दूर करने में निमित्त बन जाता है और जैसे ये दोनों निमित्त दूर हो जाता है यह अंतकरण का दोष माने गए हैं अरे इन दोषों से युक्त अंतकरण रहेगा तो उसमें श्रवण से ज्ञान तो हुआ लेकिन अदृढ़ ज्ञान हुआ अदृढ़ ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि अनादिकाल से असंख्य जन्मों से जो चला आ रहा है प्रवाह रूप से अध्यास उसे रोकने का उसे बाधित करने का सामर्थ्य अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में नहीं है उसमें दृढ़ अदृढ़ता के हेतु को दूर करना पड़ेगा संशय विपर्य को दूर करना पड़ेगा इसलिए किया जाता है ज्ञानाभ्यास मनन निधिध्यासन श्रवण के सहयोगी और श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान हुआ निधिध्यासन से पूर्व जन्म से पड़े हुए विपरीत संस्कार के विरोधी संस्कार अंकुरित होते हैं पल्लवित होते हैं पुष्पित होते हैं फलित होते हैं अंकुरित होना है जो बीज पड़े थे उनके वो पहले दो पत्ते निकलते हैं तुम्हारा जो अंकुर आ रहा है और फिर वो बढ़ता है तो कई पत्ते होते हैं यदि ठीक ठीक जलवायु उसको मिलता है खाद पानी मिलता रहेगा तो फिर खूब बड़ा हो करके अनेक पत्तों वाला हो जा तो पल्लवित हो गया फिर पुष्प आते हैं एक समय विशेष गुजरता है फिर फल आते हैं तो जैसे जैसे निधिध्यासन बढ़ता जाएगा तो शुभ संस्कार अंकु, अंकुरित तो पहले से था वो पल्लवित होगा पुष्पित होगा और फलीभूत होगा का मतलब आपकी चित्त में से विपरीत भावना शिथिल होती जाएगी नहीं तो विपरीत संस्कार और शुभ संस्कार का आपस में हो जाता है युद्ध और किसके लिए युद्ध होता है लड़ाई होती रहती है अहम इत्याकारक जो वृत्ति है बुद्धि में बनेगी ही बनेगी उस आपकी अहम वृत्ति को अशुभ संस्कार अपने विषय के ओर खींच करके ले जाने का प्रयास करता है और यदि बलवान होगा अशुभ संस्कार तो हमारी अहम वृत्ति उन अशुभ संस्कारों के द्वारा अपहरित की गई शुभ संस्कार को पराजित करेंगे अल्प हैं वो निर्बल हैं और अनात्मा उपाधिभूत कार्यक्रम संघात को आलमन बनाएगी क्योंकि अशुभ संस्कार वही है शरीर के ही आत्म रूप से संस्कार तो शरीर आदि को ही आत्म रूप से विषय बनाएगी उससे फिर और दृढ़ होते जाएंगे अशुभ संस्कार और शुभ संस्कार क्या करेंगे कि अपने विषय आत्म एकत्व को आलमन बनाने के लिए हमारी अहम वृत्ति को प्रेरित करेंगे अब इनमें से जो विजयी होगा उनके विषय को आलमन बनाएगी अहम वृत्ति तो हमारा हम साधक हैं यदि तो प्रयत्न होना चाहिए अल्प होने पर भी दुर्बल होने पर भी शुभ संस्कार को सहयोग करने का जिससे उन्हें बल मिले ऐसा प्रयत्न हमारा हो जहां तक हो सके अपने शक्ति के अनुसार अशुभ संस्कार को रोके और शुभ संस्कार को अपनी अहम वृत्ति को आत्मविषयक बनाने के लिए सहयोगी बने तो निधि ध्यास यही है हम समाहित हो करके जहां अहम वृत्ति उत्पन्न हो रही है वहीं पर एक प्रहरी बन करके बैठे यानी सचेत रहें कि शत्रु जो अशुभ संस्कार है वह अहम वृत्ति को छू न सके स्पर्श न कर सके और अहम वृत्ति आत्मा के आत्मा के अभिमुख हो सके तो माना जाता है निधिदासन हो रहा है। फिर कभी दुर्बल पड़ जाता है वो आत्म संस्कार ये विजयी हो जाता है तो कभी होगा ये शुरू वाला आत्मनिर्सन ऐसे ही चलता रहता है लेकिन प्रयत्न साधक छोड़ता नहीं है करता ही रहता है अपनी अहमृति को आत्माभिमुख करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो ये ज्ञानाभ्यास कर रहा है और ज्ञानाभ्यास करते करते करते जब पूर्ण रूप से ये आत्म आत्मविशेक संस्कार प्रबल हो जाते हैं और दुर्बल पड़ जाते हैं विपरीत संस्कार तो उस समय इनके प्राबल्य और दुर्बल्य का माप क्या है हमको कैसे मालूम होगा हमारे चित्तगत विपरीत संस्कार दुर्बल पड़ते जा रहे हैं शुभ संस्कार बलवान होते जा रहे हैं तो जो बलवान होगा वह विजयी रहेगा यदि हमको बार बार हमारी अहम वृत्ति को आत्माभिमुख बनाने में विजय प्राप्त हो रही है तो समझना चाहिए हम जिसका सहयोग कर रहे हैं वह प्रबल होता जा रहा है हमारे सहयोग से और विपरीत संस्कार बार बार पराजित होते जा रहे हैं पहले बार बार इनकी विजय होती थी अब इनकी पराजय होती जा रही है तो मानना चाहिए वो दुर्बल पड़ते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि वे बिल्कुल ही आपकी अहम वृत्ति का अपहरण करने में असमर्थ महसूस करेंगे शिथिल पड़ जाएंगे मतलब पैरालिसिस ग्रस्त हो जाएंगे किसी के शरीर का कोई अंग पैरलिसिस ग्रस्त हो जाता है तो हाथ में हुआ तो हाथ ऐसा रुमाल भी उठा नहीं सकता ना इतना ऐसे ये फिर आपकी अहम को नहीं खींच पाएंगे अपने विषय अनात्मा के ओर सहज हो जाएगा चलते फिरते आत्मा ही आपकी अहमवृत्ति का आलमन बनता जा रहा है तो निश्चित है सु संस्कार दृढ़ होगा और फिर दृढ़ ये ये अभ्यास हो रहा तो पहले से श्रुत यदि तत्वमसी वाक्य है तो एक बार फिर से आपके स्मरण में आएगा और अहम ब्रह्मास्मि ये उससे इस बार साक्षात्कार होगा दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार उससे अज्ञान निवृत्त होगा बाधित होगा ये यहां पर कहा कि अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधी निर्मलम तो ज्ञानाभ्यास यानी निधिध्यास से जैसे जैसे जीव निर्मल हो जाता है ने चित्तगत विपरीत भावना शिथिल पड़ जाती है अंतकरण यदि शुद्ध है तो उस जीवात्मा को कहा जाता शुद्ध अंतकरण उपहित जीवात्मा को शुद्ध और अंतकरण यदि राग-द्वेशादि रागद्वेशलुष्य से कलुषित है तो कहा जाता है ज्ञान कलुष जीव है अंतकरण के गुण दोषों का आरोप उससे उपहित जीव में होगा ना तो पूर्व में मनन निधि से पूर्व में ज्ञानाभ्यास से पूर्व में जो सदोष अंतकरण युक्त होने के कारण अधरो अप्रोक्ष ज्ञान आत्मभेद दिखाने वाली उपाधि को समूल अध्यास को निवृत्त नहीं कर पाता जैसे ही ज्ञानाभ्यास से विपरीत भावना के चंगुल से रहित हो जाती है आम वृत्ति तो फिर ज्ञानाभ्यासात माना जाता है निर्मल हुआ चित्र अब आत्म भेद के संस्कार आत्म आत्मा में अंतकरणगत राग द्वेष आदि के जो ये सब है धर्म आदि धर्म आत्म भेद रूप धर्म वो आत्मा में आरोपित नहीं होगा फिर कहते ज्ञानम क्या करता है जीव को ज्ञान ज्ञानाभ्यास से निर्मल कर देता है ज्ञाना ज्ञानाभ्यास ने निर्मल कर दिया तो स्वयं न तो ज्ञानम स्वयं न अब मान लो कि ज्ञान से अज्ञान दूर हुआ वेदांत में तीन बातें युगपथ होती हैं। अहम ब्रह्माष्टमी इस दृढ़ साक्षात्कार की उत्पत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश। मनोनाश का ही दूसरा नाम है वासनाक्षय और ऋषि को गीता में रस निवृत्ति बताया मनोनाश रस रसनिवृत्ति वासनाक्षय ये दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश तो इनको तो नाश किया ज्ञान ने का मतलब बाधित कर दिया सबको और इन सबको बाधित करने वाला ज्ञान अपने आप को बाधित करेगा कि नहीं करेगा इन सबको का मतलब समूल अध्यास को अंतकरण को बाधित कर दिया किसने ज्ञान ने और स्वयं अपने आप को बाधित करेगा कि नहीं करेगा वो अत्यात्मक ज्ञान अंतकरण का परिणाम है परिणामी ही बाधित हुआ तो ज्ञान भी स्वयं बाधित हो जाएगा सबको बाधित करके जितनी भी आत्मा की उपाधि थी एक आत्मा होते हुए भी उसमें अनेकत्व को दिखाने वाली वो सारी उपाधियां तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुए वृत्मक ज्ञान से निवृत्त हो गई यानी बाधित हो गई और तत्वमसी ज्ञान भी ज्ञान से निवृत्त तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी ज्ञान से बाधित होने वाले अंतकरण का ही धर्म विशेष होने से धर्मी नहीं रहा तो धर्म कहाँ रहेगा नहीं रहेगा जिस मटके में घी रखा है वो मटका फूट गया तो घी बना रहेगा वो भी फैल जाएगा ऐसे अंतकरण वृत्ति रूपी जो घी है वो तो, तो अंत वो तो अंतकरण रूपी मटके में रखा था वो मटका ही बाधित हो गया फूट गया तो तस्थ आम ब्रह्माष्टमी वृत्ति रूपी जो घी है वह भी चला जाएगा इसे समझाने के लिए अंतकरण की चरम वृत्ति रूप ज्ञान भी स्वयं बाधित होता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जलम कतक रेणुवत कतक कहा जाता है इसे बाढ़ के दिनों में पहले कहीं कुआं आदि नहीं हुआ कि जिन गांवों में कुएं नहीं है और मोटर पंप आदि नहीं है बोरवेल आदि तो नदी का ही जल उपयोग करते थे बाढ़ के दिनों में तो मिट्टी युक्त जलाता है तो लोग लाते हैं लेकिन पानी पीने के लिए भोजन बनाने के लिए नदी से लाया और उसी का उपयोग किया ऐसा तो नहीं होता था वो पात्रों में रखते थे और फिर उसमें थोड़ा सा कतक रेणू डालते थे रेणु शब्द कार्य अर्थ होता चूर्ण और कतक कहते हैं जल को शुद्ध करने वाला जलगत जो मिट्टी आदि मैल है उसे पात्र के अंदर नीचे बिठाने वाला जैसे उस कतक रेणु को मिलाया जाता था तो कतक रेणु मिट्टी जो जो पानी में मिली हुई है उनको उस पात्र के नीचे वाले हिस्से में ले जाकर के तलवे में बिठा देता था और स्वयं रहता था तो स्वयं ऊपर ऊपर नहीं तैरेगा वो स्वयं भी उस मिट्टी के साथ तलवे में जाकर के बैठ जाएगा फिर दूसरे पात्र में ऊपर ऊपर का जल लोग निकालते थे जो मिट्टी जिस प... जल की नीचे बैठ गई है जितना साफ जल है उतना अपना निकाल लेते थे तो कतक रेणु जैसे जल में मिले हुए मैल को नीचे बिठा करके स्वयं भी बैठ जाता है ऐसे अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति निर्दोष आत्मा में भेदादि दोष दिखाने वाली समस्त उपाधियों को बाधित करके स्वयं भी बाधित हो जाती है एकथक रेणु का दृष्टांत लो या चिता की लकड़ी का दृष्टांत लो चिता की लकड़ी जैसे सव को दग्ध कर देती है और स्वयं जैसी कि तैसी बचती है दस क्विंटल लकड़ी चिता में रखी हुई थी फिर अपना सव रख दिया उस पर आग लगा दी तो सौ जल गया और लकड़ी बची तो जैसे सौ की राख कर देता है ऐसे वो चिता में रखा हुआ काष्ट जो है स्वयं भी जल जाता है ऐसे ही अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति उपाधि मात्र को बाधित करके स्वयं भी बाधित होती है चिता की लकड़ी के तरह ये कहो या कतक रेणु कहो और फिर उस वृत्ति के भी निवृत्त होने के बाद जो शेष बचा वो क्या बचा है और कोई अनात्मक वस्तु बची तब तुमसी तो वाक्य से उत्पन्न हुई आत्मा की उपाधि पूर्व पक्षी जो कहना चाहते थे अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को वो भी नहीं बची तो बचा केवल अधिष्ठान्भूत आत्मा वो एक है स्वयं भाषित होता है ये कहा गया तो स्वतः एक है उपाधि से अलग सा प्रतीत होने पर भी ये बताया इसलिए युक्त ही है आत्म एकत्व आत्म एकत्व अयुक्त नहीं है युक्ति युक्तिरुद्ध नहीं है ये बताया गया ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शंकरा शेशवम बादरायनम पुनः पुनः वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद यो मूर्तिभागिने वोम दक्षिणा दक्षिणाए नमः ओ शाति शाति शांति